नमः ओम जैसे जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी हुआ तो जीव में जीव और जीवो साक्षी में क्या अंतर हो जाता है, है उंतर करना। उंतर करना। जीव में अवच में तो उपाधि बन जाएगा अंत करना जा। इसी प्रकार की ईश्वर का क्षेत्र में भी माया जब उपाधि बनेगा तो साक्षी और माया जब अवच्छ बन जाएगा ईश्वर और बन जाएगा आगे कहते हैं अभी ईश्वर साक्षी का विचार हो गया अभी ईश्वर के लिए कहते हैं ईश्वर को भी होता है ईश्वर को अंतकरण अर्थात नहीं है माया, माया उसका उपाधि तो माया है जीव का अंतकरण माया अच्छा <स्था> कही आता है कि जीव का उपाधि अविद्या है तो अविद्या किंतु अविद्या अवस्था में तो सुसुप्ति अवस्था में अविद्या सुसुप्ति में रहेगा इसलिए सुसुप्ति में भी जीव रहेगा तब क्या होगा कहते हैं अविद्या उपाधि का जैसे जागरण स्वप्न इत्यादि आ जाएगा अविद्या का प्रथम कार्य हो जाएगा अंतकरण तो अंतकरण उपाधि को माना जाएगा क्योंकि अविद्या अवस्था में उसका कोई परिणाम मतलब कार्य उपलब्ध नहीं होगा जब कार्य उपलब्ध होगा तो उसको उपाधि कहेंगे अंतकरण को उपाधि कहेंगे तो अंतकरण सुशुक्ति में नहीं रहेगा फिर उपाधि नहीं रहने से जीव ही सुशुक्ति में नहीं रहेगा कहते नहीं, नहीं। तब तो वो अविद्या अवस्था में रहेगा इसलिए अविद्या अवच्छिन्न जीव सुशुप्ति में अंतकरण अवचिन्न जीव ईश्वर साक्षी आगे टीका में ईश्वर साक्षी ईश्वर ज्ञान से साक्षी का ज्ञान होने के लिए तो आगे ईश्वर का ज्ञान चाहिए कि ईश्वर साक्षी कहेंगे तो ईश्वर पहले चाहिए माया अवचिन्न चैतन्य परमेश्वरः है जैसे कहा था अंतकरण अवचिन्नम इसी प्रकार की माया अवचि दैतन्य परमेश्वर माया या विशेषण और उपाधित्वे माया जो उपाधि बन जाएगा तब साक्षी हो जाएगा इति साक्षीत्व और भेद ईश्वरत्व साक्षीत्व में भेद हुआ न तो धर्मिणश्वर तथा साक्षिण ईश्वर और ईश्वर साक्षी ये दोनों एक ही है उसमें किंतु रहता है ईश्वरत्व और ईश्वर साक्षित्व ये दोनों अलग हैं वो व्यक्ति एक ही है उसमें भी और पाठकत्व भी है, पाठक भी है। तो उस व्यक्ति को हम पाचकों कहेंगे कहेंगे तो ये दोनों पाचको हुआ पाठक हुआ इसमें अंतर क्या हुआ व्यक्ति तो, तो वही है उसका धर्म को लेकर के इसी प्रकार के है तो वह चैतन्य उसमें कभी हम साक्षित्व ईश्वर साक्षित्व कहेंगे कभी ईश्वर को कहेंगे चैतन्य ईश्वरत्व आएगा उस समय में माया उसमें बन ईश्वर ईश्वर साक्षी बन जाएगा ठीक है पूर्वपद अया विशेषण उपाधिवाभ्या भेद इतिहा विशेषण और उपाधि बनने से ईश्वर ईश्वर साक्षी हो जाएगा तथा यथा यस्ति पाठक पाचकोद कि पाठकत्व पाचक ये दोनों धर्म में भेद है तदवन न ईश्वरत्व साक्षीनोर ईश्वर और ईश्वर साक्षी में कोई भेद नहीं है फिर कह भेद अभी तो ईश्वर साक्षी ये धर्म में भेद है धर्म में भेद नहीं ये यथा यथा यथा यथा यथा तथा तथा तथा तथा तथा साथ में में दे दिया दिया क्या यथा ये, च, आ, तथा। तथा च, ये तो दृष्टांत दृष्टांत है तथा च, तथा च है कहने से ईश्वर किसको देता पाचको जैसे पाठक पाचकर्भेद नाचक तदवत्के अर्थात ये तथा तो फिर पूर्व का अन्वय जाएगा क्योंकि आगे तद्भत कह दिया ना अगर ये तद्वत नहीं होता तो तथा का अन्वय तो तथा अर्थात तो ईश्वर और ईश्वर ईश्वर साक्षी ये दोनों का विचार में तो तथा का तथा तो आता है तथा जैसे आगे भी आ रहा है हाँ, मतलब तथा व्यवहार होता है निदर्शन अर्थ में अर्थात तो बात को समझाने के लिए तो इसीलिए पूर्वो, पूर्वो, पूर्वो में क्या कह दिया माया विशेषण उपाधि होने से इसरो इसरो भेद हो गया तथा चो इसी को समझाने के लिए तथा चे निदान्त दे करके समझाने के लिए माया एक यथा hmm! ईश्वर साक्षी न एकत्व माया एक होने से उपाधि एक हुआ तो ईश्वर साक्षी एक हुआ तथा तद अव एकत्व आवश्य, से आवश्यक अवश्य अवश्यम भावत माया उपाधि बनने से ईश्वर साक्षी एक क्यों है क्योंकि उपाधि माया एक है तो अगर उपाधि माया एक होने से ईश्वर साक्षी एक हुआ अवच्छेद को तो माया एक होने से ईश्वर भी एक होना चाहिए ये है तो तो है ठीक ईश्वर एक हो तो कथम सृष्टि है। करते हैं कभी विष्णु वर्ग का कर पालन करते हैं वही ईश्वर रुद्र बन करके प्रलय करते हैं तो भेद कैसे हुआ ईश्वर यह पूर्व पक्षी का शंका अगर सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा कि ठीक है ये तीनों को भिन्न मान लेंगे उपाधि तीन अलग अलग विशेषण तीन अलग मानेंगे ताकि विशिष्ट तीन ईश्वर हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे तथाच तस्य विशेषण भेद मूलत ईश्वर में माया हुआ विशेषण और ईश्वर में तीन ईश्वर आ गए ईश्वर में अगर भेद मानेंगे सर्वत्र चैतन्य तो एक ही होगा तो विशेषण अंश में भेद मानना पड़ेगा तथा तो तस् तथा विशिष्ट भेद से पूर्व में ध्यान ब्रह्मादिपेण भेद भेद से नर्वत विशेषणेद मूल अगर सिद्धांति कह दिया कि ठीक है विशेषण भेद हो तेदेदा विशेषण भेद विशेषण में अगर भेद हो जाएगा तो उपाधित अर्थात वही माया जो कि अभी विशेषण भिन्न-भिन्न माया हुआ अगर उसको भिन्न मानेगे भेद मानेंगे तस्वीर अनेकत्व औचित प्य ने चाहिए पाठला संशोधन करना होगा तद उपहित औचित्या कथम आगे पाठ संशोधन कर लेंगे फिर विचार करेंगे कथम तो तो ने कट जाएगा दो में एक आ त देता है अच्छा अभी पंक्ति देखिए पूर्व पक्षी ने कहा कि ब्रह्मादि रूप से ईश्वर भेद माना जाता है ईश्वर भेद विशेषण भेद के चलते ईश्वर भेद होगा क्योंकि विशेष चैतन्य तो समान होगा और तद भेद है और विशेषण भेद मान लेंगे विशेषण को नहीं माया तस्या एवं उपाधि तया वही भिन्न जो भिन्न माया उपाधि बनने से तद उपहित उपही हो जाएगा ईश्वर साक्षी तस्पि अनेकत्व औचित्य वो भी अनेक होना चाहिए विशिष्ट अगर अनेक हुआ तो उपहित भी अनेक होना पड़ेगा तो कथम तद एकता ईश्वर साक्षी को एक कैसे कह दिए तो ये शंका हुआ यथा गुण भेद अभिप्रायण तद अनेकत्वो व्यपदेश जैसे माया उपाधि बना किंतु माया में गुण भेद को लेकर के सत्व रज तम गुण भेद को लेकर के माया को अनेक कहा गया इसी प्रकार तथा तदगत तो तो गुण अव छेदर भेद माया का जो तीन अलग अलग गुण है जिसको लेकर के माया को अर्थात नाना बोल करके माना जाता है उसी प्रकार की तदगत गुण भेद है ना ईश्वर को भी नाना कह देंगे किन्स्तविक कि माया का तीन गुण अलग अलग होने से माया क्या अलग हो जाएगा एक मनुष्य का दो हाथ होने से क्या मनुष्य भिन्न हो जाएगा नहीं है इसी प्रकार की अगर माया भी कहीं बहुवचन मिला तो उसके लिए तर्क दे दें कि उसका तीन गुना को लेकर के माया भी कह दीजिए तो इसी प्रकार की वो जो विशिष्ट पुरुष है वो एक होने पर भी उसका कार्यभेद को लेकर के सतरो भेद को लेकर के उसको तीन मानेंगे तो है वही व्यक्ति एक ही है तदगत गुण अवच्छेद न ईश्वर भेद नस्तु वस्तु तो, तो वो व्यक्ति भिन्न नहीं हो जाएगा जैसे पाठक पाचको कहा गया इसी प्रकार यहाँ सृष्टि प्रलयत्ल तो ये लेकर करके मूल में सच सरमेश्वर वस्तु तो एक है मयानिष्ठ सत्वरज तमो गुण भेदेन ब्रह्म विष्णु महेश्वर इत्यादि शब्द शब्दवाच्यता लभते ईश्वर एक होने पर भी उपाधिभूत उपाधिभूत मूल में सो माया, सत्व, रजा, माया में माया माया सत्व भेद भेद तीन का होने से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऐसा कहा जाएगा इत्यादि शब्द वाच्यतम लगभग वो ईश्वर एक ही है किंतु अनेक अन्य अन्य शब्दों से कहा जाएगा टीका में पूर्व में उपाधिपत पदम अत्र विशेषण परम ये जो कहा गया सच परमेश्वर एकोपि स्व उपाधि उपाधि अर्थात यहाँ विशेषण क्योंकि ईश्वर का बात हो रहा है ईश्वर साक्षी का नहीं है ईश्वर का बात हो रहा यहां तो इस्वर है तो यहाँ उपाधि शब्द का अर्थ विशेषण कायाविन्न ईश्वर चैतन्य माया अवच्छिन्न ईश्वर चैतन्य अर्थात जो ईश्वर है ईश्वर चैतन्य तदूत सत्व गुण मायावचन तो उसमें होने वाला अंत तो। मायावचन ईश्वर उद्भूत अच्छा ये तो आगे जाना है भू तर... तर... के पर में आना चाहिए अच्छा ठीक है ठीक है चैतन्यम तो, तो आगे जाना है भू के पर में तो जाना है उद्भूत तो सत्व गुण मायावच्छिन्न पाली जब सत्व उद्भूत तो हो जाएगा ऐसे माया से अवच्छिन्न जो ईश्वर चैतन्य होगा उसको विष्णु कहा जाएगा पालयत्री विष्णु नारायण शब्द वाच्यताम भजते तदेव वही मायावच ईश्वर चैतन्य उद्भूत रजो गुण मायावच होगा तब सृष्टा हो जाएगा सृष्टि सृष्टि सृष्टि दिया जी जी दीर्घ नहीं होगा होगा सृष्टि ब्रह्मिंग होने से तो सृष्टि विधाता विधात्री आदि शब्द प्रतिपाद्यम लगे शब्द से कहा जाता है तदेव उद्भूत तमो गुण मायावचि होना चाहिए ना हर्त त्रिच होने से रिगु गुण हो जाएगा हैं बहुत सारी गलतिया एक साथ ही संघर्त्री महेश्वर रुद्र आदि शब्द अभिधेयता अभिगछती जिस जिस प्रकार की कार्य को लेकर के वही ईश्वर का अलग अलग नाम पड़ जाता है इसके लिए श्रुति प्रमाण दिखाते हैं अथ यो हलु वाव अस्य स्व असौ यो अयम ब्रह्मा सृष्टि करने वाला अथ यो हलु वाव अस्यमस असौ स यो अयम रुद्र अथ यो हलु वाव अस् सात्विक वंश असौ स यो अयम विष्णुरी मैत्रेय उपनिषदि तथा अवगते, अवगते उसी प्रकार के उपनिषद में भी कहा गया उपास्यम्तु उपासना जब करेंगे जिसको उपासना करेंगे वो तीनों गुणों से अवचिन्न होना चाहिए अगर हम कहेंगे नहीं नहीं हम विष्णु का उपासना करेंगे तो जो कि केवल सत्तो गुण अवचिन्न होंगे तो फिर उनमें सृष्टि और प्रलय का सामर्थ्य रहेगा और फिर परमेश्वर कैसे होंगे इसलिए जिसका उपासना करेंगे वही अलग अलग रूप लेकर के सारे कार्य करते हैं इसलिए आप शिव पुराण पढ़ेंगे वो कहेंगे शिव ही श्रेष्ठ है वो परमात्मा है निर्गुण निराकार है उनके नीचे कौन आएंगे कहेंगे ये ब्रह्मा विष्णु और रुद्र आएंगे रुद्र कौन है कहेंगे प्रलय करने वाले ये शिव कौन है फिर कहेंगे शिवो तो, तो निर्गुण निराकरण परमात्मा है अर्थात वही तीनों रूपों लेकर के कारण अब देवी पुराण में देखेंगे देवी श्रेष्ठ है ब्रह्मा है। तो वो पहले तीन को सृष्टि करेंगे किसको कहेंगे ब्रह्मा विष्णु रूप में। ये तीन सारे कार्य करेंगे इसी प्रकार की कोई भी पुराण देखेंगे उसमें जिस पुराण विषय जिस विषय को पुराणा होगा उनको सबसे ऊंचा कहेगा उनके तीन नीचे ही तीन रहेंगे और जो ऊंचा होगा वो निर्गुण निराकार वो ब्रह्म होगा इसी प्रकार की सर्वत्र तो उपास्यम तू त्रिगुण मायावचि एवं चाहे वो विष्णु हो महेश हो गणेश हो दिनेश हो दुर्गा रूपेण स्थितम ये पंचदेवता उपासना हमारा इसमें वैदिक है तो विष्णु शिव गणेश दिनेश दुर्गा इसमें कहते हैं ना इसलिए शिव जी का परिवार वर्ग ज्यादा हो गए <coughs> तो महेश आगे गणेश आगे दुर्गा आगे उनका तीन हो गया बाकी और आदित्य विष्णु होता अलग अलग इसलिए कहा जाता है कि उपनिषद जो है मतलब वेद अधिक शिव पर्व है ये बाकी सब तो थोड़ा बाद में पुराण इत्यादि होने से इसका विकास हुआ दुर्गा रूपेण स्थितम न तो एक एक गुण प्रधान माया विशिष्टम उपास्यम एक एक गुण विशिष्ट माया जो ईश्वर है माया वचिन ईश्वर उन वो उपास्य नहीं होंगे तस् निरंकुश ईश्वरी वत्व अश्रवणार्थ एक, एक एक अगर गुणों को लेकर के ईश्वर माना जाएगा उसमें निरंकुश नहीं रहेगा जो कार्य करेंगे ही करेंगे इसलिए हमारा उपास्य जो होंगे वो तो तीनों गुण विशिष्ट होंगे अच्छा ठीक है नीक्षण से ईश्वर साक्षी सृष्टि पूर्व कालीनत्व प्रतिपादना तनादित्व बाधितम यहाँ विचार कहते हैं अब साक्षी कहने का अर्थ आप कहते हैं वो चैतन्य को कहते हैं चाहे ईश्वर साक्षी कहे चाहे जीव साक्षी कहे साक्षी शब्द से चैतन्य को कहते हैं चैतन्य अर्थात ये ज्ञान रूप ज्ञान अर्थात जिसको ईक्षण शब्द से कहा जाता है उ, ये उपनिषद में आया सत उसने ईक्षण किया तो आगे फिर सृष्टि करेगा तत् तेज असृजत इस प्रकार आगे सृजन हुआ सृष्टि हुआ ये जो ईक्षण हुआ ये ही ज्ञान रूप है वही ही साक्षी रूप है ये ई ज्ञान रूप साक्षी रूप इसका आश्रय को कहेंगे ईश्वर का ई क्षण है कि चीज क्या है कहते वो ज्ञान रूप है जैसे हम कहते हैं कि चैत्र को घट ज्ञान हुआ तो अभी ये घट ज्ञान कहने से ज्ञान क्या है कहेंगे ये एक वृत्ति जिसमें चैतन्य का प्रतिबिंबित तो हुआ ये तो प्रमाता को लेकर के हुआ जो ईश्वर का बात है वहां तो प्रमाता अंतकरण नहीं है इसलिए विद्या वहाद्या माया का वृत्ति तो माया का ये जो वृत्ति होगा इस वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंबित तो होगा वही चैतन्य को ही ईक्षण ज्ञान कह देगा जैसे घटाकार वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होता है तभी तो हम घटाकार को ज्ञान कहते हैं वास्तविक तो चैतन्य ही ज्ञान है इसी प्रकार की ईश्वर के लिए जो माया का वृत्ति होगा उस वृत्ति में भी चैतन्य का प्रतिबिंबन होगा उसी चैतन्य को ही वास्तविक ईक्षण ज्ञान शब्द से कहा जाएगा अगर चैतन्य को आप ईक्षण ज्ञान शब्द से कहते हैं और वही ईश्वर साक्षी है तो फिर कैसे कहते हैं कि सृष्टि होने का पूर्व काल में ईश्वर ईक्षण किया अर्थात सृष्टि का पूर्व काल में ही क्षण था चैतन्य था बाद में फिर रहा नहीं एक बार सृष्टि हो गया तो ईश्वर और क्षण नहीं किया तो फिर चैतन्य जो ईश्वर साक्षी चैतन्य वो फिर ईक्षण कैसे होगा yeah! अर्थात ईक्षण तो केवल एक काली हो गया वो अर्थात परिचिन्न हुआ किंतु आप यहां ईश्वर साक्षी शब्द से चैतन्य को कह रहे हैं ये परस्पर विरोध हो रहा है उसको पूरा पुरुषी दिखा रहे ईश्वर साक्षी न समानकरण है जो ईश्वर ईक्षण है वो ईश्वर साक्षी ही है चैतन्य ही है सृष्टि पूर्व कालीन तो प्रतिपादना जो ईक्षण है सृष्टि होने का प्राक काल में ईश्वर ईक्षण किया तस्वना बाधित फिर अनादि कैसा हुआ ईश्वर सृष्टि का पूर्व में ई क्षण किया तो क्षण किया तो तो आपका ईक्षण फिर चैतन्य नहीं बनेगा अगर वो ई क्षण शादी हो जाएगा ईश्वर से अनादित्व तो अगर साक्षी सादी हो जाएगा तो फिर ईश्वर भी सादी हो जाएगा होने से ईश्वर से अपनी अनादित्व बाधित क्योंकि ये सादी क्यों हुआ कहेंगे जो ईक्षण है ये ईक्षण शादी होने से ईश्वर साक्षी ये शादी हुआ तो अभी उपहित तो अगर शादी हो गया जो विशिष्ट होगा वो भी शादी हो जाएगा तो पूर्व कहता है कि ईश्वर से अभी अनादित्व बाधित संकत है मूल में नु ईश्वर साक्षीनो अनादित्वे अगर ईश्वर साक्षी अनादि होगा तो तद ऐस बहुश्याम इत्यादि सृष्टि पूर्व समय परमेश्वर से आगंतुकक्षण उच्यम कथम उपपद्यक्षण जो ईश्वर साक्षी है चैतन्य है अनादि है तो फिर तथा आगंतुकई क्षण एक कैसे कहा जाएगा ये तो अनादि नित्य होना चाहिए ठीक है में यथा अभिव्यंजक अंतकरण वृत्ते अंतकरण अच्छा यहाँ विसर्या अभिव्यंजक अंतःकरण वृत्ते है शादी न तबिंबित जीव साक्षी स्वरूप ज्ञान श्या शादी व्यंजक शादी होने से जो व्यंग्य है उसको भी शादी कह दिया जाता है वास्तविक व्यंग्य का भी दर्पण नहीं रहने से सूर्य नहीं रहेगा ये बात नहीं है व्यंजक तो अंतःकरण वृत्ति जो व्यंजक है वो शादी होने से तत्व प्रतिबिंबित जीव साक्षित्व रूप का जो है वृत्ति उसको ज्ञान नहीं कहा जाता है जीव साक्षी ही ज्ञान है जो कि प्रतिबिंबित तो होता है सर्वत्र साक्षी ही ज्ञान है साक्षी वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होने से वृत्ति को ज्ञान कह देते हैं तो अभी जीव साक्षी को भी कह दिया जाता है कि जो अभिव्यंजन वृत्ति हुआ ये को होने से तो जीव साक्षी भी कादाचित हो गया वास्तविक जीव साक्षी कादाचित का नहीं अभिव्यंजन वृत्ति का हुआ प्रतिबिंबित जीव साक्षी स्वरूप ज्ञान श्यादी तुम तथा ईक्षण आदि अभिव्यंजक मायावृत्ते है साधितया मायावृति भी साधी है माया सादी कैसे हुआ माया तो अनादि होना चाहिए कहेंगे माया अनादि होने पर भी माया का जो वृत्ति है वो शादी है माया का वृत्ति सृष्टि पूर्व काल में माया का वृत्ति होगा उससे पहले क्या वृत्ति हुआ था प्रलय होने से पहले इदम इदानी प्रलयितव्यम ये होने के बाद प्रलय हो गया प्रलय हो जाने के बाद फिर जब सृष्टि होना है उसका पूर्व क्षण में यह वृत्ति बनेगा इदम इधानी स्रेष्ठव्य तो ये जो वृत्ति हुआ माया का वृत्ति ये वृत्ति बना ये कादाचित कहे इस वृत्ति में प्रतिबिंबित होगा वो ईश्वर चैतन्य तो होने से वृत्ति कादाचित को होने से वो प्रतिबिंबित चैतन्य को भी कादाचित को कह दिया गया किंतु बिंब चैतन्य कादाचित नहीं होगा जो जिसका प्रतिबिंब हो रहा है वो कादाचित नहीं होगा वृत्ति काचित हुआ उसमें जो प्रतिबिंब हुआ वो कादाचित को हो गया बिंब तो नित्य रहेगा अर्थात तो व्यवहार कर दिया जाता है कि को करके वास्तविक बिंब कभी भी का नहीं होगा तथा ठीक तृतीय पंक्ति में तथा ईक्षण आदि अभिव्यंजक माया वृत्ते हे साधितया जब व्यंजक वृत्ति हुआ वो शादी हो जाने से तिबिंबित ईश्वर साक्षी चैतन्य साथ ईक्ष ज्ञान स्वरूपित्व वृत्ति को साधित्व लेकर के बिंब को भी साधी कह दिया गया अतो न अनादित्वे बाधकम् तो अनादित्व बाधकम तनादिव कितु अभिव्यंजक वृत्ति को लेकर के शादी कह दिया जाता है न तयो तय कहने से ये जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी ये दोनों को लेना है अंतकरण वृत्ति साधी और माया मायावृत्ति भी साधी होने से वो दोनों को साधी कह दिया जाता है कि वास्तविक तो वो अनादित्य है तयोर स्वत अनादित्य न तयोर स्वतः अनादित्य बाधक इति आशयन आह कहा कह यथा विषय इंद्रिय सन्नीकर्षादि कारण विषय का इंद्रिय के साथ संकर्ष होगा तो शनि होने से अंतकरण हो का वृद्धि हो जाएगी कारण वा अंतकरण का वृत्ति होगा जीव उपाधि अंतकरण से जीव उपाधि जीव उपाधि अर्थात जीव साक्षी का उपाधि जीव साक्षी का उपाधि अंतकरण जीव, जीव, जीव, जीव, तो जीव का तो उपाधि नहीं जीव का तो विशेषण होता है जीव साक्षी उपाधि जीव साक्षी का उपाधि जो अंतकरण विषय वृत्ति भेदा जब होता है के साथ नाना के होते हैं। तो श्रिज्यमाना कर्म वसेन परमेश्वर उपाधि माया वृत्ति विशेष इदमिद पाल इदान संघर्तव्यकारा जायते जीव जो सृज्यम प्राणी तो कर्तरी हुआ कर्मणि हुआ कर्मणी तो जो प्राणी सृष्टि होंगे उनका कर्म बसे न उनका जो कर्म अर्थात उनको जो सुख दुख होना है तो कर्म का फल उसका वश से परमेश्वर का उपाधिभूत तो जो माया है परमेश्वर अर्थात ईश्वर साक्षी उसका जो उपाधि है माया उसमें वृत्ति विशेष बनेंगे किस प्रकार की इधम इदानी स्रष्टव्य जब जीवों का भोग करने का समय आएगा तो सृष्टि आरंभ होगा तो परमेश्वर का माया में ऐसे ही वृत्ति होगा और इधम इधानी पालय इधानीम संघर्तव्य इसी प्रकार की अलग अलग वृत्ति होंगे अच्छा तासाम से वृत्ति नाम सादी तक ये वृत्ति सब उत्पन्न होंगे तत्प्रतिबिंबितम तो चैतन्यम की शादी उचित है ये व्यवहार करने के लिए कह दिया जाता है वो शादी हो गया चैतन्य टीका में एवं साक्षी द्विविध्य प्रतिपादना जीव साक्षी ईश्वर साक्षी दो प्रकार के प्रतिपादन करने से तस्य एवं वही साक्षी का ही ती अनुगत्य ज्ञान वही साक्षी ही वृत्ति में अनुगत हो करके वृत्ति में अनुगत होता है चिदाभस वृत्ति में चिदाभस हो करके जैसे अंतकरण वृत्ति में चिदाभस होता है ऐसा माया वृत्ति में भी चिंता होगा तत्त वृत्ति अनुगतस्य ज्ञान उसी को ही वृत्ति विशिष्ट चिदाज को ही ज्ञान आगत है प्रत्यक्ष ज्ञान अपि तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान ये भी दो प्रकार की हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार की अर्थात ईश्वर साक्षी को लेकर के जीव साक्षी को अर्थात जीव ज्ञान है ईश्वर ज्ञान इस प्रकार की बजाय ये नया जैसा कहेंगे ईश्वर ज्ञान नित्य है वेदांत क्या कहते हैं ईश्वर ज्ञान ये नित्य कहे इसको नहीं, नहीं। अनित्य है क्योंकि तो ये वृत्ति बनेगा माया का वृत्ति बनेगा इसलिए ईश्वर ज्ञान नित्य नहीं वेदांत का मत में कितने नित्य है एक ही है बाकी सब अनित्य है अर्थात एक ही नित्य है ब्रह्म बाकी सब अनित्य है मूल में साक्षी साक्षी जीव प्रत्यक्ष में जीवेशर साक्षी जन्य प्रत्यक्ष भेदेन प्रत्यक्ष ज्ञान से सिद्धम्य साक्षी दो प्रकार के होने से तो जीव साक्षी जन्य और ईश्वर साक्षी जन्य प्रत्यक्ष इसी प्रकार की जो व्याख्यान करते हैं तत्तु न रम्यम क्योंकि जीव साक्षी जन्य अर्थात साक्षी कोई जनक नहीं होता है वो तो खाली प्रतिबिंब हो जाना जो है इसलिए जीव साक्षी जन्य ईश्वर साक्षी जन्य अर्थात ये जो साक्षी जन्य कह देते हैं वो ऐसे व्याख्यान करना नहीं है अंतकरण जन्य वृत्ति होगा साक्षी उसमें प्रतिबिंबन हो जाना तो साक्षी जन्य कुछ नहीं होता क्योंकि साक्षी जन्य होगा तो साक्षी को जनक मानना पड़ेगा जनक हो जाएगा तो करता होगा करता होगा तो विकारी हो जाएगा इसलिए जन्य नहीं कहना पहले भी एक बार कही तो ज्ञप्तिगतम प्रत्यक्ष उत्तर ग्रंथ विरोध ज्ञानगत प्रत्यक्ष जो है वो चैतन्य ही है तो होने से आप उसको जन्य कैसे कह देंगे साक्षी जन्य ये नहीं है यहाँ जन्य केवल वो जो वृत्ति है और वो वृत्ति जन्य होने से उसका जनक साक्षी नहीं है वो तो अंतकरण अथवा माया ही उसका जनक माना जाएगा अच्छा कंचित विशेषम अभिधातुम वृत्तम अनुबती है विशेष बात कहने के लिए पुराना बात को उपसंगार करते है मूल में च च इति प्रत्यक्ष निरूपित्ञयगत प्रत्यक्ष हुआ और एक ज्ञतम ज्ञानगत प्रत्यक्ष तो दो प्रकार की कह पहले कह दिए थे यहाँ खाली फिर और नामस्मरण करवाने के लिए ये आगे ज्ञत प्रत्यक्ष ज्ञमती अर्थात ज्ञान ज्ञानगत प्रत्यक्ष का आगे विचार करेंगे त ज्ञगत जप्तिगत प्रत्यक्ष मध्ये दो प्रकार की प्रत्यक्ष विषय ज्ञान मूल में तत्र त्रप्तिगत प्रत्यक्ष लक्षण चित्में जत प्रत्यक्ष अर्थात ज्ञानगत प्रत्यक्ष चित्व ही इसका सामान्य तो साम प्रत्यक्ष ज्ञानगत प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष पहले विचार हो गया था विषयगत प्रत्यक्ष बाद में आया तो अभी यहाँ कहते हैं जत प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण अर्थात ज्ञानगत प्रत्यक्ष ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहें कहेंगे कहेंगे चित्तम चैतन्य अर्थात इसका सामान्य लक्षण यहाँ क्योंकि ये कहते सामान्य लक्षण चित्तम ऐसा क्यों कहते कहेंगे ये जो ज्ञान है इसको आपको पहले कहे थे कि प्रमा वो होगा जो कि अनधिगत अबाधित तो विषय जिस ज्ञान का होगा उसको आप प्रमा कहेंगे और आगे जाकर के आप कह देंगे प्रमा तो युक्षात ब्रह्म तो चैतन्य ही ब्रह्म है ऐसा आपने कह दिए थे तो यहाँ इसको फिर कहते हैं कि जप्तिगत प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है कहते हैं कि चैतन्य ही वो है जिसको आरम्भ किए थे अभी यहाँ क्यों ये विषय को फिर आरंभ करते हैं अभी भ्रम और प्रमा ये भ्रम का विचार आरंभ कराएंगे जैसे कहते हैं हेतु है का विचार हो गया आगे हेतु आवास का आरंभ करें क्योंकि जगत क्या है हम लोग सब किसमें पड़े हुए हैं ब्रह्म में तो ही पड़े हुए हैं अब वो विचार करके दिखाएंगे तो इसलिए ब्रह्म जो है वो एक, -एक ज्ञान है इसलिए ज्ञानगत तो प्रत्यक्ष का विचार करेंगे क्योंकि ब्रह्म जो होता है हमको प्रत्यक्ष होता है न मैंने प्रत्यक्ष सर्प देखा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ हमको तो इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान अंश को विचार आरम्भ करने के लिए फिर इसको विचार आरम्भ करते है ज्ञापतिगत प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण चित्त में ठीक में नु अनुत्याद अति व्याप्ति आसंख्य ज्ञान गत्यक्ष गत अर्थात तो ज्ञान को आप प्रत्यक्ष कब कहेंगे कहेंगे कि ये जब चैतन्य है अच्छा अभी आपको प्रत्यक्ष घट ज्ञान हुआ और पर्वत का बनी ज्ञान हुआ अनुमिति से अभी ये दोनों ज्ञान कहेंगे अगर आपका ज्ञान का लक्षण होगा चैतन्य है तब चाहे वो अनुमिति ज्ञान हो शब्द ज्ञान हो कोई भी ज्ञान हो तो सर्वत्र तो वह चैतन्य ही प्रतिबिंबित तो होगा चाहे अनुमिति को हो अनुमिति होकर के बनिया अंतकरण में होगा तो यहाँ हम प्रत्यक्ष नहीं कह देते हैं क्योंकि आपका प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं गया था नया एक लोग भी कहेंगे इंद्रिया नहीं हुआ इसलिए प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे तो अभी किन्तु जब आपका ज्ञानगत तो प्रत्यक्ष का विषय आएगा विषयगत प्रत्यक्ष बंधी में नहीं रहेगा क्योंकि विषयगत प्रत्यक्ष होने के लिए प्रमात्री अवच्छि चैतन्य और विषय अवच्छि चैतन्य एक होना चाहिए वहाँ विषय अवच्छिन्न चैतन्य के साथ प्रमात्री अवचिन्न चैतन्य एक नहीं हो पाएगा क्योंकि विषय अवच्छिन्न चैतन्य के साथ एक होने के लिए आपको बीच बीच में वृद्धि होना चाहिए वहाँ वृत्ति नहीं है इसलिए विषयगत प्रत्यक्ष तो नहीं होगा अनुमित में ठीक है किन्तु ज्ञानगत प्रत्यक्ष पूर्व कह रहा है कि अगर आप चित्तो को ही ज्ञानगत प्रत्यक्ष का बात मानेंगे तब आपको चाहे अनुमिति से वृद्धि हो प्रत्यक्ष से किसी भी आकार से वृद्धि हो उसमें तो सर्वदा चैतन्य का प्रतिबिंब रहेगा तो आप अनुमिति में भी ज्ञानगत प्रत्यक्ष आ जाएगा लक्षण आपका आ जाएगा पूर्व तो पक्षी कह रहे हैं कि अनुमित आदो अति इति आसंख्य सिद्धांत कहता है कि की सर्वत्र वृत्तिपहित चैतन्य स्वात्मा प्रत्यक्ष साक्षी ज्ञान ज्ञान अंश साक्षी अंश पूर्व को ले लेंगे चैतन्य पूर्व में है ना चैतन्य स्वयं चैतन्य अंश में होने पर भी कहीं भी आपको किसी प्रकार की ज्ञान हुआ तत्त आकार उपहित चैतन्य आ जाएगा क्योंकि वृत्ति बन गया वृत्ति चैतन्य चैतन्य अंश में साक्षी अंश में प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञानस्य लक्ष्यवाद इसलिए न अतिव्याप्ति व्याप्ति सिद्धांत कहता है कि ज्ञानगत तो प्रत्यक्ष ज्ञान मात्र पे रहेगा चाहे वो अनुमिति ज्ञान हो प्रत्यक्ष ज्ञान हो किसी में भी हो तो ये तो रहेगा सर्वत्र क्योंकि हम ज्ञानगत प्रत्यक्ष कह रहे हैं विषयगत प्रत्यक्ष नहीं रहेगा ज्ञानगत प्रत्यक्ष रहेगा क्यों कहते हैं कि तत्कार बना बंध्याकार वृत्ति बना तो बंध्याकार तो वृत्ति बनने से तद उपहित चैतन्य तो होने से आप उस उपहित चैतन्य को ही तो आप ज्ञान कहते हैं सर्वगत रहेगा इसलिए प्रत्यक्ष का लक्षण ज्ञान मात्र के जाएगा विषय भी नहीं जाएगा विषयगत प्रत्यक्ष नहीं जाएगा किंतु ज्ञानगत तो प्रत्यक्ष जाएगा अच्छा लक्ष्य अति, न अतिव्य मूल में कहते हैं पर्वतो बन इत्यादि वृत्ति वृत्तिपहित चैतन्य बन्याकार, बन्याकार अंतकरण वृत्ति बनेगा अनुमिति बनेगा स्वात्मा से स्व प्रकाश तत्यक्ष स्वात्मा ज्ञा साक्षी अंश चैतन्यंशे कुछ ज्ञान अंक कह सकते हैं स्व प्रकाशतया क्योंकि ज्ञान तो हो गया चैतन्य चैतन्य अंश में स्व प्रकाशतया प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष मानेंगे अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमको पर्वत में बनी का अनुमिति ज्ञान हुआ हमको पता चलता है नहीं पता चलता है हमको अनुमिति ज्ञान हुआ बोल करके तो प्रत्यक्ष इसलिए कभी भी ज्ञान मात्र की प्रत्यक्ष इसमें कभी अर्थात परोक्ष होने का बात नहीं विषय नहीं हुआ ठीक है के प्रत्यक्ष होगा सर्वत्र अच्छा, ठीक है तो अपरुक्षा ब्रह्म इत्यादि सूचिया चित्त प्रत्यक्ष तो अभिधान पहले कहा था कि चिद ही प्रत्यक्ष है वही प्रत्यक्ष ब्रमा है अभिधान चिद्रूप ज्ञानस्य से स्वात्मा से प्रकाशतया चिद्रूप ज्ञान नहीं जो चिद ज्ञान है वो स्वात्मा से स्व प्रकाश होता या सर्वश्यापी ज्ञान तो से प्रत्यक्ष है तो यहाँ चिद्रूप को ज्ञान कहा जाता है चैतन्य प्रत्यक्ष विचार अच्छा ठीक है यहाँ इतना रह दीजिए। चैतन्य प्रत्यक्ष जब कहेंगे वास्तविक चैतन्य प्रत्यक्ष नहीं होगा हम दर्पण के सामने में खड़े हैं कहते हैं मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ अपना मुंह को कहते हैं कि हम परोक्ष देखते हैं नहीं कहते हैं कहते प्रत्यक्ष देखते हैं देखते हैं किसको प्रत्या, प्रत्या, प्रत्या। देखने पर भी हमको इतना निश्चय होता है हम सब तो व्यवहार करते हैं प्रत्यक्ष देखते हैं इसी प्रकार तो यहाँ जब कहते हैं चैतन्य प्रत्यक्ष तो इसी प्रकार कहता में प्रतिबिंबित होता है और इतना निश्चय प्रतिबिंबित होता है हम कहते हैं जानते हैं नानू अनुमितिया प्रत्यक्ष तो नास्ती तो अगर ज्ञानगत प्रत्यक्ष अनुमिति ज्ञान में भी रहेगा तो अनुमिति को आप प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहते हैं सिद्धांत कहता है कि तत्त विषयांश निरूपित प्रत्यक्ष तो प्रयोजक से पूर्वोक्त से अभाव विषय प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए हम अनुमित ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं विषय प्रत्यक्ष नहीं होने से मूल में विषय अंश प्रत्यक्ष पूर्वोक्तम है विषय अंश प्रत्यक्ष होने के लिए पहले कहा था योग्य वर्तमान विषय अवचिन्न चैतन्य और चैतन्य टीका में नोग्य विषय से स्व गोचर वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्य योग्य विषय में योग्य तो और वर्तमान तो ये दोनों आना चाहिए ऐसा जो विषय है स्व गोचर स्व अर्थात विषय गोचर कटोपट जो भी सुख दुख स्व गोचर वृत्ति स्वगोचर बहुग्री है स्वगोचर so, जो वृत्ति उस वृत्ति से उपहित जो प्रमात्री प्रमात्र उपहित प्रमात्री अर्था साक्षी साक्षी चैतन्य क्योंकि उपहित प्रमाता नहीं होता है प्रमाता तो सर्वदा अवचिन्न होता है उपहित मात्र के साक्षी चैतन्य उस सत्ता से अतिरिक्त सत्ता शून्य होगा विषय में तभी विषय को हम प्रत्यक्ष कहेंगे सुक्ति रूपयादि ज्ञान है अति व्याप्ति अभी पूर्व पक्षी क्या कहता है अभी योग्य विषय सामने में सुक्ति को देख रहा है ना? और वो वर्तमान भी है कहेगा जिसको देख रहा है वो वर्तमान है तो योग्य विषय और स्व गोचर वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य भी है क्योंकि अभी सुक्तिया उसको अभी रजताकार वृत्ति बना है प्रजताकार वृत्ति उपहित साक्षी है तब तो होने से आपका प्रत्यक्ष लक्षण यहाँ घट जाता है और यहाँ है एक अभी में आपका प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का लक्षण क्या सुधि ज्ञान है अतिव्याप्ति रीति आसंख्य सिद्धांत मूल में कहता है तस्ति रूप प्रत्यक्ष न अतिव्यापति आप कहते हैं की भ्रांति रूप प्रत्यक्ष में चला गया अति हो गया सिद्धांत कहते हैं अति व्यक्ति नहीं है क्यों ब्रह्म प्रमा साधारण प्रत्यक्ष सामान्य निर्वचन तस्या लक्ष्य हम तो कहते हैं कि ज्ञान तो ज्ञान कहने से ये ब्रह्म प्रमा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हम यहाँ प्रत्यक्ष हम प्रमा नहीं कह रहे हैं प्रत्यक्ष का लक्षण कर रहे हैं प्रत्यक्ष का लक्षण होने से चाहे वो भ्रम हो चाहे प्रमा हो इसलिए जो रजत का ज्ञान हो रहा है वो भी हमारा लक्ष्य है क्योंकि वो भी प्रत्यक्ष है हमको सुक्ति का ज्ञान हुआ और पता भी चला कि सुक्ति ज्ञान रजत का ज्ञान हुआ और पता भी चला कि रजत का ज्ञान हुआ ये प्रत्यक्ष है तदाकर तो अगर हो करके के तो चैतन्य है इसलिए अति व्याप्ति नहीं हुआ अर्थात ज्ञान कहने से साक्षी को अर्थात साक्षी का दृष्टि में सभी तो ज्ञान है ये प्रमा तो प्रमाता को होगा साक्षी के लिए कुछ प्रमा ये नहीं है साक्षी को कुछ प्रमा मतलब प्रमाण नहीं होगा साक्षी को ज्ञान होगा तो प्रमा प्रमा किसको होगा प्रमा प्रमाता को होगा प्रमाता के लिए भ्रमा और प्रमाण ये अलग रहेंगे साक्षी के लिए तो ज्ञान मात्रा कोई भी वृत्ति हो साक्षी उसमें प्रतिबिंबित हो जाएगा साक्षी को भी दोनों ज्ञान होगा प्रमाता को भी वास्तविक है प्रमाता को रजत ज्ञान नहीं होता है क्यूँकि प्रमाता का जो ज्ञान होगा वो प्रमा है और तो प्रमा किसे होगा प्रमाण से होगा हो तो इसलिए प्रमाता को ये नहीं होता है रजत ज्ञान साक्षी ज्ञान जो हुआ वो प्रमाता उसको कह देता है जैसे हम लोग उस दिन विचार किए थे सुसुप्ति में ज्ञान होता है सुखम अहम असुआसम वहाँ तो प्रमाता नहीं है किंतु कहता है इसी प्रकार की यहाँ साक्षी ज्ञान प्रमाता कहता है आगे इसका विचार आएगा जिस समय में सुक्ति में रजत को देख रहा है उसी समय में प्रमाता इदम को देख रहा है कहता है ना यम सुक्ति ये प्रमाता देख रहा है इदम को और साक्षी ज्ञान हो रहा है सुक्ति को होकर गए साक्षी को ज्ञान या साक्षी ज्ञान साक्षी ज्ञान साक्षी का ज्ञान नहीं है नहीं, साक्षी को नहीं न साक्षी ज्ञान साक्षी ज्ञान अर्थात एक रजताकार अविद्यावृत्ति हुई जिसमें साक्षी प्रतिबिंबित हुआ क्योंकि साक्षी से साक्षी में कर्तृत्व आएगा साक्षी करता नहीं है अविद्यावृत्ति में प्रतिबिंबित होता है और ये अविद्यावृत्ति कहा रहता है अभी कहीं अंतकरण में ही अविद्यावृत्ति रहेगा तो अंतकरण में प्रमातवृत्ति भी आया और इसे अंतकरण में अविद्यावृत्ति भी आया इसलिए वो प्रमाता व्यवहार करता है मेरे को रजत ज्ञान हो रहा है किंतु तो उसमें ना वो वृत्ति प्रमाता का है ना उसमें वो प्रतिबिंबित तो हो रहा है कुछ नहीं है केवल अंतकरण अवचिन्न जो अविद्या है उसी में ये वृत्ति हुआ है तो होने से ये कह देता है समान अधिकरण संबंध इत्यादि कहते है वो कह देता है और एक ही अवचिन्न चैतन्य में ये अविद्या वृत्ति होकर के रजताकार वृत्ति बना और अंतकरण अवचिन्न होकर के माना एक ही जगह होने से दोनों ज्ञान को एक कह करके कहता है कि ईदम रजतम एक ही जगह होने से नहीं तो वास्तविक तो दो ज्ञान का मालिक अलग अलग एक है तो प्रमाता है एक में प्रमाता नहीं है नहीं होने पर भी प्रमाता कहता है इसलिए ज्ञान को एक अलग रजतम प्रमाता कहता है इसमें रजतम से ज्ञान प्रमाता का नहीं है खाली वहां विद्यमान होने से वो कहता है संबंध संबंध से से कहता है है किंतु जो अधिकरण अधिकरण का प्रमाता किंतु किन्तु रजतवृत्ति का अधिकरण हो नहीं है उसका अधिकरण है अविद्या तो अविद्या में अविद्या में रजतवृत्ति हुआ और अविद्या में अंतकरण है प्रमाता अविद्या में प्रमाता है अविद्या में रजतवृत्ति है रजतवृत्ति प्रमाता में सामान अधिकरण समन्वय से, से कहता है जैसे में भी वही होता है सुशुक्ति में अंतकरण अविद्या में लीन हो गया अविद्या में अंतकरण आया और अविद्या में सुखाकार वृत्ति अस्मिताकारिथि ये भी सब रहे ये सामान अधिकरणीय समन्वय अंतकरण में आते हैं जो की जागृत होने पर कहता है ठीक है तो भ्रम साधारण प्रत्यक्ष तो सामान्य निर्वचन है न अर्थात जहाँ ज्ञानगत तो प्रत्यक्ष है वो तो चैतन्य मात्र को कहता है इसलिए वो भ्रम में भी जाएगा ये लक्षण ठीक है जहाँ आगे अच्छा आप लोग ये गीता का पाठ में बैठते हैं ना कल स्वामी जी कितने बजे से पाठ बोले समय साढ़े तीन वो तो साढ़े तीन से होता है ना तीन पच्चीस पच्चीस साढ़े तीन होता है तीन हाँ साढ़े तीन से होता है तो ये पार्ट फिर हम लोग चल सकते हैं हमको लगा कि उसी समय में जाना है तीन बजे का ही ये तीन बजे पूरा हो जाएगा तो इसलिए हम लोग चलेंगे इसका और जो द्वितिया सोचे तो नहीं करेंगे आधा घंटा बीच में रहेंगे सब तो अर्थात आगे तीन दिन अवकाश रहेगा उसके बाद फिर तृतीय से पाठ चलेंगे ओम शंकर शंकर भगवंत ईश्वरो गुरुराज